बाबा गोरखनाथ की धोना पे बैठ जा तो गोपी चंद ने बाबा जी का चरण में शीष नवा दी हो और बाबा जी ने धूना बैठ गो इतना मामो भरत जो पहले चेलो हो गो तो धूणा को और लक्कड़ लेकर गए गोपी गोपीचंद ने मामा देखो और मामा पिछाने गोपी चंद ने भगर मामा की बात भर लेनी गोपी चंद मामा कहने रोवा लगे अरे भाड़ जा कैसे जियेगी मेरी मैणावंती भेंड रहे आज तू यहाँ कैसे के मामा मोबू तो माता ने जोक लिवा दे मैंने माता को खयो करे बचन निभाया मैं तो यार बाबा जी को तू लोरख करोगे खेबाई को लड़को है, तू में गो, जमी में बैठे तू गदरा गली चान को सो वो तेरे याद आएगा और सारा कपड़ा खुलवा दूँगा इस धोना में तो शरीर में खाक लगानी पड़ेगी स्त्री कंचन काया जो सब खाक में हो जाएगी बेटा तू मेर खंड मान चले जा बोले बाबा उल्टो नहीं ना मैं तो जरूर मुखो चेलो कर बोले बेटा जैसा भोजन खाओ वो भोजन तेरे याद आएगा यहाँ तो टुकड़ा कदे मिलेगा और कदे नहीं मिलेगा कदे भोखा भी रह जाएगा तो गोपी चंद ने की बोले बाबा चाहे कुछ भी हो मुझे तो चेलो कर ले तो कैसे गोपीचंद कहता है बाबा जी जमी में लोट लूंगा जमी में बैठ लूंगा सारा को उतार के और धोना में उस शरीर में खाक लगा लूंगा, चेलो, कर ले तो कैसे के और गोपी चंद के के दोनों के होता है और गोपीचंद तो मानता नहीं है कि को जरूर चे कर ले और बाबा गोरखनाथ कोई तरह ही वापस चले जाए तो अच्छा ren re baba kanepa dare I'm gonna die. Off. माता पाऊ की ना रही माया कोई कि ना रही सब नर कर कराया मेरी मेरी तो काया माया काऊ किर नाय रही सब नर कर मेरी काया माया काऊ के नाय रही कागत की एक नाव बनाई डोल जल में भाई कागत की एक नाव बनाई डोल जल में भाई डाटे जाए तो डाटे पेर नहीं ओंडा जल में गई सब नर कर गया मियरी मेरी काया का jaya meri meri rakaya maya ka jere ko re ke jogi gothik chand samjhay osatwa dira We'll find the place where we belong. तो तो तो तो ऐसी मिलेगी गाली तू तू तू कुमार कुमार नहीं नहीं ना क्यों हो बेटा राज राज बना को तोरो खांडा पे हाथ तू तो हाथ तो पे जोग नहीं गेरो अब गोपीचंद कैसे itene visane kebke chaande a ka konai je jabare go rekene char pate chelo bulwai o char pate chelo aio I pray to the Lord. तारे फन जी गोपी चंदन तारे फन शीसा हाथ जल अपना मुखता दे अम्मा नो दे बेटा अब बिखेर मान ले देख तेरी ये हालत हो गई और दोनों कान चीरना पड़ेगा जब तू चेलो करना पड़ेगा गोपीचंद चाहे दिन कोई रोसे बोलो ए रे गुरु जी मैं तो चेलो समझ धोना से ठा डे आज या, या को भगवा कपड़ा सगड़ा दियाे चेरूंगा तेरा भाई चरपट चेला ये गोपी चंद नहीं माने ना इसको चेलो कर लेंगे कपड़ा न उतार दे और इस धोना में तो शरीर के खाक रमा तो गोपी ने कपड़ा उतार अपना शरीर में खाक रमा ली खाक रमा कर इसको शीशा दर्पण दिखाया देख अब भी मान जा तू वापस चलो जा नहीं तू तो क्या करेगा जोगी बने ना कही घर घर भीख मांगे गो तो गाड़ी दो तो की चार देंगी तो रोस आगो तू तो खंडा पे हाथ गिर तो, तो तो पे जोग नहीं सतेगा। गोपीचंद बाबा जी मैं उल्टा नहीं गए बेटा इस गोपी चंद को धोना पे सु और उसका दोनों कान चीरते मुंद्रा गे में फिर गोरुजी के बोले गए नहीं अभी कान नहीं चिरेगा बेटा झोड़ी झंडा इसको लिया कर भगवान कपड़ा दे दो रानी रानी का ना महल में जो सो माता पड़ेगी, की बाबा, जरूर माता कहकर आऊंगा रानी से और राणी का हाथ की लेकर आऊंगा बाबा जी जरूर तेरा भेग मेर जरूर चेलो तेरा mm. गोरख जो भी खे हाँ गोपीचंद अभी नए नहीं हल रहा है और जरूर जोग सा और जरूर अमर काया करवाए पर जब भी तक कोई तरह हल जाए कि तो तेरह में एक पिंड छूट जाए तू तो इसको चेलो नहीं करे और तेरे तो दे बारह वर्ष बारह साल का तेरे दिया है ये कोई तरह खत्म हो जाए और नहीं ये नहीं मानेगा जो ये जो बना रहेगा तो, तो इसकी अमर काया करनी पड़ेगी जितने धरती रहेगी जितने ये दोनों मामा जा मावा भार भर्तरी की और इसके दोनों का मरकाया करनी पड़ेगी अब बाबा गोरखनाथ दोनों तो के कोई तरह से तेरे से फांसी छूटे तो बाबा गोरखनाथ कहता है जा बेटा रानी का महल में और अलग जगह जो डोडिन पर जाकर गए और रानी तो और माता की जोर गुस्सा हाथ की बिच्छा लेकर मेर का नहा तो अब कैसे गोपी चंद और रानी का महल की सुरक्ष लगाता है और रानी का आठ डोड इन अलग जनाता है बचन यन गुर गोपी चंद पुलट गल धारा नंगीर सुर क में जी आये आका सिर पे उगे गुन को सो चांद रे पावे पद में नंगेरी पाय से निर्वाण नंगेरी फेरी तो लगा Tewa the Raja Jo ekil bantha do. सासु दे को चले अब ओर रे जाय दो रानी सू बोलो रहते वाला रानी एक दाम खा के खाओ रहते वाला महला माए सतवा दे राजा बोरी तो Do you care? Do you care? Do you care? तम रानी पर्दा के तो रानी जे येरे रानी जोगे फैन की गोरी मायरी माँ वापस याने जा आने ले खजा न हीरा रे झा मारा भर लिया गोपी चंदे को ले कर के है तुम वो के पीस में चाहिए अब नए जे जे माता माया सुमन गया आव पोछ मीठा मेठ जो क्या माता खेर पिछा लिया जो और मैं तेरी अम्मर काया कर दूं अब बाबा गोरखनाथ नग वहां रानी कने कछून -कछून और के गोपीचंद डट hmm. तो गोपी गोपीचंद को एक बन ला दूजा बन ला तीजा धरानगरी के पासरे धरा नंगरी की फेरी लगाई जार डोडिन पे अलग जगायो नाद बजाय ने गोपी को बोल पिछाणो तो गोपी और रानी ने झरो तो में है और भेस में गोपीचंद की माता तो जोखीपन रखन दे रानी, रानी नीचे आई गोपी चंद ने माता माता कहते रानी राणी तिवाड़ो खार महल आज गोपीचंद ने तो माता क्यों घड़ी तो एक मैं सोती आई गोपी चंद्र राजे बोले वो राजी मेरी स्त्री अब जो की मेरे जोरू तेरा हाथ की बिछा दे दे तो तू मेरी रानी का नाता अब मेरा रानी का नाता नहीं रहा तेरे मेरे तो माता का नाता है। मैं तेरा बेटा तू तो मेरी माँ पाटन की रानी ने सोची इसी ने कुया माल खजाना नहीं तू ऐसे ऐसी गोपीचंद को तो, तो भर के दे तो रानी ने पूछी थाल लेकर आ गए गोपीचंद राज आज कड़वा लागे मोको राजबा जी का जो जब रानी मैं माया की में हो तो, तो मैं ये जोग धारण ये कर दो ना मुखो तो अन्न तो अनकी भिक्चा दे दे गुरु का हुक्म ये है एक अनकी रानी भी सोच पाटन दे रानी भी सोच मागी अगले यू जो कुछ भी तो नुख तो अनकी इच्छा दे दे तो कैसे गोपी चंद को और एक अन्न की रानी देती है और ले के और फिर माता हैंगाला तो तो और फिर माता ने याद दीवा दी दि, अब गुरु का, अब गोपी चंद अब गुरुगंध नहीं जाता है और अब गौर बंगाला की सुर का नहीं जाता बहन के लिए ले लेता है तो तू पहले बहन से मिल जावर पीछे बाबा जी को नहीं आज जब तू कान वन चिरा री माता आने के बेचा देने ले जो ग kamare ji hai ye to chhalak veka leke o re mata ene bhatana cat oh. चांद राजा राजन का बंगाल कि नारी पानी लेबा पुआप आम रोपी चांद निगा तो है esa quede o eres <laughs> sore babo abe tak na dicho ji o elen cho तो, साचा, साचा मैं दियो के तो ना बतायो जी तो सारी त्रिया बंगाल की जो कुआ पे जल भरवा हुई जो गोपी की सूरत में देख रहे ऐसो बाबा जी हमने भी नहीं देखो ना ने ने की सारी सांचा, सांचा में में ने ने दियो सांचा में मालक ने घड़े बताया तो और गोपी चंद की एक किरण में किरण मिले पाव में पदम माथा पे चंद्र गोपीचंद गोपी चंद्र आ जागे तो चार गणी पीछे आवे हैं वो जादूगर नहीं और वे गोपी चंद कैसे कैसे वो बोल सुना है कायत के आई तेरे के रहे आए द्वाबे के रहे आई ब्राह्मण के रहे आई आए, आए जे ये तो चारों विद्या में भार आई जी छे का बोली मेरी सुन सुन रे जी जी ऐसा अब तक दे क्यों आपा ने बेना रे बाया ते लेकिन जा दो रे तब चंदे पे जा दो चला aikene re malakene to ya eto i du kere kere kere raate ko to mor ke chand bahena mai ji aaye jaa ne pinjera mein liyo garu ko na mere gore ke ka मगे गए रे पूरा धूण आ चार पट जल दिसू माए चेलान पै तो भेड़ पड़ी पत्र भेड़ पड़ी ये रे जिला सिंह नेताई कपला गाय रे हाथ तो, तो गोपीचंद राजा गुरु बंद तो नहीं जाए बंगाल आगे गए दीदी एक भेड़ तो मिली एक बन लाएगा दूजा बनलाएगा तीजा गोर बंगा ला के माए कुआ झालरा पे गोपी जा करके के पहुँचो तो कुआ झालरा पे धोना लगा दियो और धोना पे बैठ सारी त्रिया और बंगा लगी पानी भरबा कुआ झालरा माए सब देख देख के और बाबा जी माए हाँ ऐसो बाबा जी हमने भी अब तक नहीं देखे चोलन की सारी साँचा, साँचा में मालक ने दियो में जो की हमको भी बतायो हम नहीं चार जड़ी जो जातु करनी है वह बंगाला में वो कायथ की आई धोबी की आई तेली की आई वाहन की आई चारो देकर हा मालक ने तो वो चारो लड़की कमा रही ऐसा हमारे लिए कद्य भी नहीं मिले तो देख मूर्त मूर्त को और तेली ने बद जातो को डिब्बा उठा ली, तो उनके भरमा ये कोई कछुन कचुआया में भी जादू है जे भी हैंगाला माया नहीं, नहीं आ तो अब बाबा गोरखनाथ ने कुछ भी ज्ञान नहीं दिया जो आप कुछ ज्ञान देते दो कछुआ कर दो बढ़ते ही तो तेली की जादू गोपी चंदो गोपी चंदो बना अपने घरे गोपीचंद राजा को लेगी। बहुत दिन गोपीचंदा कर रही जो परमात्मा ने ढाड़े भेज दी तो को सुखे अच्छा अच्छा गोपी चंद को माल दात दा तो खिलात रात को और हो गोपीचंद बना लिए। बना लिए। तो वो गोपी चंद पिंजरा तो में, गुरु। तो में जब सुबह बना दोस्त को रखे जब पिंजरा में गोरखजे का नाम लिया गुरु जी मुझसे तो बहुत तंगी हो रही है और मैं आपका नहीं नैर मैं बहन का नया बंगाल आ गया मैं बहन के भी नहीं पहुंचा और वहाँ गोरख जो का नाम लेते हैं वहाँ बाबा जी का हल्या सिंहासन चरपट चेला जल्दी आ बेटा कोई चेला पे भीड़ पड़ गई चौदह से चेले मेरा गुप्त है चौदह से चेला मेरे प्रगट है तो अट्ठाईस से चेला बाबा गोरखनाथ का यह बेटा कोई सिंह ने गाय सता अस मोको कोई न को याद कर रहा है मेरा सिंहासन हल रहा है बेटा सुरतारो घोटो ले ले हाथ में सुरत माए जो बन गए चेला पे कौन सा चेला पे नहीं सकड़ी तो चरपट चेला ने सुरतारो घोटो हाथ में लियो लिया घुमाई बोले बाबा चौथे से चेला गुपत धुणीन पर दिख रहा और चौथे से प्रकट धुणान पर दिख रहे या कोई सिंह ने निगाह नहीं सताई तो बोले बेटा और तू लंबी सुरत घुमा तो चरपट चेला ने और लम्बी सूरत घुमाई देगा में बाबा जी जो नयो चेलो खिओ नहीं बंगाला को चली मुझे दिख गोपी चंद्राम तेरी करना वाने करिए बोले बेटा जुलम कर वासे मैं माता कहकर बिछा देर मेर के वापस आना और वो तो वहां जादूखोरी में जा फिर अब तो बोले बेटा चौदह से चेला प्रगटन ने भेजू मैं गोपी चंद को छुटा लिया तो चौदह से चेला ने, अब चेलाब गोरखनाथ और बंगाल भेजता है और कैसे चौदह से चेला भी वहां जाकर के और वो चारों को जांच पड़कर बकरी भेंट बनाकर उनको बनको हकावे हैं हाँ jabere koe rekene chelae bulewa ya pargate chelae ya ya